प्रश्नोत्तर दीप माला सन्यास जिज्ञासा मां आनंद में इत्यादि स्त्रियों को भी ज्ञान हुआ ऐसा देखा गया है यदि स्त्री को सन्यास का अधिकार नहीं है तो यह कैसे हुआ समाधान बाह्य सन्यास का ज्ञान से संबंध नहीं है केवल अंतर सन्यास का ही ज्ञान से संबंध है और वह स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकता है बाह्य सन्यास तो केवल एक व्यवस्था है माँ आनंदमयी ने बाह्य सन्यास नहीं लिया था वे तो सफ़ेद कपड़े पहनती थी उनके ज्ञान का संबंध उनके त्याग वैराग्य से था उनमें किसी प्रकार की वासना नहीं थी इसलिए उन्हें यदि ज्ञान हुआ तो यहाँ पर कोई विरोधाभास तो नहीं दिखाई देता जिज्ञासा लोगों को कल्याण के लिए प्रेरित करना क्या सन्यासी का कर्तव्य नहीं है समाधान सन्यासी का तो एक ही कर्तव्य है अपना कल्याण करना उसके लिए यह कोई बाध्यता नहीं है कि वह अन्य लोगों को भी मोक्ष के लिए प्रेरित करे यदि सन्यासी एकांत में रहकर चिंतन करता है तो भी अच्छा है पर वह दयावश किसी को उपदेश या सत्कर्म के लिए प्रेरित करे तो उन लोगों का भाग्य ही समझना चाहिए कि वह कृपा करके उनको उपदेश देता है इसलिए महापुरुषों को ऐसा करते देखा भी गया है जिज्ञासा गीता में कहा है कि अग्नि मात्र त्यागने वाला सन्यासी नहीं है अपितु तो कर्म फलाशक्ति का त्याग करने वाला ही सन्यासी है फिर सन्यासी लोग अग्नि त्याग की बात क्यों करते हैं समाधान गीता में कर्म फलाशक्ति के त्याग मात्र से जो सन्यास कहा है वह निष्काम कर्मयोगी गृहस्थ की स्तुति के लिए कहा है शास्त्रीय विधि से सन्यास लेने वाले के लिए तो नारद परिभ्राजकोपनिषद में अग्निद्वय योषिताग्नि और बाह्याग्नि का त्याग बताया गया है स्त्री रूपी अग्नि और जगत में प्रसिद्ध जो अग्नि है इन दोनों का ही त्याग कहा है इसलिए शास्त्रीय सन्यासी के लिए फलाशक्ति के साथ साथ अग्नि त्याग का भी विधान है जिज्ञासा मेरे गुरु जी का शरीर शांत हो गया है उनके रहते हुए मेरा सन्यास संस्कार नहीं हुआ क्या अब मैं उनके नाम से सन्यास ले सकता हूं? समाधान यदि उन्होंने ऐसा करने के लिए निषेध नहीं किया है तो आप अपने गुरुजी के नाम से सन्यास ले सकते हैं इसमें कोई अपराध नहीं है दूसरी बात किसी भी महापुरुष के नाम से आप यदि सन्यास लेते हैं तो आपके जीवन में एक जिम्मेदारी हो जाती है कि कभी भी ऐसा व्यवहार न करें जिससे गुरु की छवि खराब हो यदि ऐसा करने में आप समर्थ नहीं हैं तो दोष के भागी बन सकते हैं जिज्ञासा सन्यासी को रुपये रखने चाहिए अथवा नहीं यदि नहीं तो आजकल सन्यासी लोग रखते हैं उसमें क्या हेतु है, है समाधान किसी शास्त्रीय बात को समझने के लिए उसे शास्त्रीय दृष्टि से ही देखना चाहिए पहले तो यह समझना चाहिए कि शास्त्र में सन्यासी शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है जिसने संपूर्ण ऐष्णाओं को त्याग दिया परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मयान नास्तकृत पुत्रैष्णायाच वित्तष्ष्ष्णायाश्च लोकष्णायाच व्युत्थायाय को तिरंते यहाँ देखिए सन्यासी में प्रवृत्ति का कोई हेतु ही नहीं है रही बात भोजन के तो गृहस्थ के घर में संन्यासी ब्रह्मचारी या अतिथि अनायास पहुंचा हुआ तीर्थयात्री के लिए भोजन बनता है वह पहले उन्हें खिलाएगा फिर स्वयं खाएगा अन्यथा प्रत्यवाय का भागी बनेगा इसलिए सन्यासी में भिक्षा के हेतु से भी कोई प्रवृत्ति नहीं बननी चाहिए रही बात बीमारी इत्यादि के समय की तो संयासी को इसकी चिंता क्यों करना भगवान पर विश्वास करना चाहिए अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता सन्यासी को नहीं होनी चाहिए कोई कहे तीर्थयात्रा आदि के लिए किराए की आवश्यकता पड़ सकती है तो सन्यासी को पैदल चलना चाहिए धीरे धीरे गंतव्य स्थान पहुंच जाए अतः सन्यासी में किसी प्रकार से भी प्रवृत्ति का कोई हेतु नहीं बनता और बिना प्रवृत्ति के रुपये रखने में कोई कारण नहीं है इसलिए यह प्रश्न ही नहीं बनता कि सन्यासी को रुपये रखने चाहिए या नहीं आजकल के सन्यासी के विषय में पूछो तो आजकल शास्त्रीय सन्यास मिलता ही कहाँ है इसलिए आजकल के सन्यासी में प्रवृत्ति भी देखी जाती है जहां प्रवृत्ति है जहां रुपये की आवश्यकता पड़ती है आवश्यकता पड़ती है तो रखना भी पड़ता है हाँ भजन तो आजकल का साधु भी करता है पर प्रवृत्ति उसमें देखी जाती है यदि प्रवृत्ति है तो रुपये नहीं रखने का ढोंग क्यों करना आवश्यकता अनुसार कुछ रुपया रख सकता है बैंक खाता तो सन्यासी को कभी नहीं खुलवाना चाहिए जब तक प्रवृत्ति है तब तक जितना परमार्थ में सहयोगी हो उतना धन रखे आजकल ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना बहुत कठिन है संपूर्ण समाज ही बदल रहा है तो केवल संन्यासी के विषय में क्या कहा जाए वेदांत विज्ञानसु विज्ञानसुनिश्चितासोगात शुद्धसत्वा ब्रह्मलोकेशुपरा काले परिमुच्य सर्वे संन्यास योग के द्वारा जिनका मन शुद्ध हो चुका है तथा जिन्हें वेदांत द्वारा कहे गए तत्व का निश्चित ज्ञान है ऐसे साधक ब्रह्मलोक में जाकर अमृत स्वरूप होते हुए कल्पांत में विदेह मुक्त हो जाते हैं